namo vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shrimate bhakti vedanta swami itinamine namaste sar swadave gauravani pracharini nirvishes shunya vadee pascha des tarine sri krishna chaitanya prabhu Sviadvaita gadadhar sivasa brinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hari Hare Hare Om namo bhagavate vasudevaya Aum Namo Bhagavate Vasudevāyā Aum Namo Bhagavate Vasudevāyā Aum Namo tamasandhasya Duspa Rasyadhya Paragang Sachakshur Janmana Labdhamet Padanu Athamet Yoyadhya Bhagavan Punchang Iswarobai Bhavan Kila. Lokasya tamasandhasya Chakshu surjaivodita Athame devasamoham Apakrashtum to marhase Yovagraho ahamma meti <coughs> Titasmin तस्मिन् जोजितस्त्वया तमत्वागतः शरणं शरण्यं Ndžigja, saja, prakritege, purusasja. <coughs> Nama, misadhar, me vidam, baristam. Mata dehutine, bhagwan kapil dehuse kaha. उब गए हूं नितराम नितराम पूर्णतः भूमान हे अपरिसीम प्रभु असद इंद्रिय तरसना दूषित इंद्रियों की विषय तृष्णा से, से ये न जिस भोगा विलासा से Indriyõn bhog samarpan Karnese Sambhabi manena na Indriyõn ki maang pooli karne se Prappanna Gira gai hoon Prabho He gyanadane me samar Shri Karadam ji सम्न्यास लेने के बाद एक दिन माता देव हुती अपने पूत्र भगवान कपिल देव के पास आकर उनसे ज्ञान प्राप्ती की जिग्या सा प्रकट कर रही सबसे पहले देव हुती यह कह रही है कि हे प्रभो मैं इंद्रियों की विशय भोगा भी लाशा से बिल्कुल उब चुकी हूँ. निर्बीना, निर्बीना का अरत है मैं शरांत हो गई हूँ, ठक गई हूँ. अब मैं इंद्रिये के सुख नहीं भोगना चाहती। कैशी इंद्रियां? असत इं असत् के दो अर्थ हैं एक है क्षणभंगुर असत् जो सदा नहीं रहेगा उसको असत् कहते हैं जो सदा रहता है उसको सत कहते हैं और दूसरा असत् का अर्थ होता है दूषित विषय भोग करने से इंद्रियां दूषित हो जाती हैं तो देहवती कह रही है कि हे भूमन हे अपरिसीम प्रभु हे सर्वव्यापक प्रभु आपका रूप गुण लीला दिशा अनंत है तो मैं असत इंद्रियों के तर्ष से विषय भोग की अभिलाषा से निर्वीणा बिल्कुल ऊब गई हूं थक गई हूं अब इसके बाद मैं इंद्रिय भोग को नहीं भोगना चाहती इंद्रिय भोग का अर्थ है पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय पांच ज्ञान इंद्रियां हैं आंख नाक कान रसना टेस्ट लेते हैं और फिर त्वग इंद्रिय यह त्वग इंद्रिय शरीर के सब जगह व्याप्त है पैर में भी सनसन सन होता है कान में भी उत्तव इंद्रिय चमड़े से मढ़ा हुआ है यह शरीर और उसमें भगवान ने स्पर्श की शक्ति स्पर्श को जानने के लिए शक्ति है सब जगह यह इंद्रिय शरीर में व्याप्त तो इंद्रियों के भोग का मतलब के विषय आंख का विषय है रूप नासिका का विषय है गंध श्रवण इंद्रिय का विषय है शब्द और रस्नेन्द्रिय का विषय है स्वाद और त्वगेंद्रिय का विषय है स्पर्श तो इन पांचों विषयों को भोगते भोगते इनसे सुखी नहीं हो पाई देवहुति जबकि सबसे उत्कृष्ट कोटि के भोग भोग रहे थे स्पर्श करना या देखना सूंघना खाना पीना सब और जथार्थ बातें है कि प्रत्येक जीव प्रत्येक शरीर में इंद्रिय प्राप्त करता है और उसके जीवन के जो भी क्रियाकलाप होते हैं केवल इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है किसी जूनी में जाए फिर भी वो व्यक्ति तृप्त नहीं होता है और उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती कभी नहीं शरीर बदल जाता है वो इंद्रियां छीन ली हैं लेकिन वही सी इंद्रियां दूसरे शरीर में दे जाती हैं जैसे कोई का शरीर प्राप्त तो भी मिलती है और देवता का Or indriyõnki maang ko poora karne mehe jeev biaasht rahata Kaha khaunaga, kaha asparas kaha sunne ko milega, ee minnega. Isi Kabisu kina rahata Asat indriye tars asat kaart hai anitya. Is badh dasa mehe jeev ko joh lihe hain, sarir तो ये असत हैं सब समय नहीं रहेंगी इंद्रियां इस शरीर के बीतने के पहले ही इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं और शरीर जब जाता है तब तो ये असत इंद्रियां चली जाती हैं इनकी वृत्ति फिर दूसरे इंद्रियों में प्रकट होती है असत मनुष्य को ये समझना चाहिए कि क्या हमारे साथ जाएगा और क्या वास्तव में सच्चा भोग है जब से जन्म हुआ है तब से ही नहीं बहुत-बहुत जन्मों में हम लोग विषयों को ही भोगते आ रहे हैं वही खाना पीना स्त्री संग आदि ये सब यही विषय भोग करते आ रहे हैं लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इंद्रियां कह दे अब की अब मैं तृप्त हूं अब मुझे भोग नहीं चाहिए यह देखा गया है सुना गया है कि कोई व्यक्ति अति वृद्ध हो जाता है और उसकी इंद्रियां नाकामयाब हो जाती हैं तो वह कायाकल्प करवाना चाहता कोई औषधि लेना चाहता है या योगासन करता है जैसे तैसे कि फिर से उसकी उसको कभी तृप्ति नहीं होती क्योंकि वास्तव में ये जो इंद्रियां हैं इनका जीव से कोई संबंध है ही नहीं अतः इन इंद्रियों के भोगों से जीव को कोई सुख नहीं मिलता केवल एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है मन में मन केवल झूठ-मूठ के, के मान लेता है कि मुझे यह मिला मुझे यह मिला मैं बहुत अच्छा खा रहा हूं मैं पी रहा हूं जीव की यह इंद्रियां असत है टेंम्परोरी है छा का नस्वान है और दूसरी जर है। जीव है स्पृचवल अतः यह संसारिक विषयों को लेकर के जीव तक पहुंचाई नहीं शकति कोई टचित यह जीव का जीव तो भूखा है स्पृचुवल आनंद के लिए भगवान के रूप रश गंध के लिए जब तक भगवान का रूप भगवान का गंध भगवान का रस प्रसाद और भगवान का स्पर्श और उनके शब्द नहीं मिलेंगे तब तक जीव कदापि सुखी नहीं हो सकता है तो देवभूति को जो भी भोग मिले विमान पर देवताओं के लोक में घूमने का मेरु पर्वत की घाटियों में सब जगह किसी भी सुख के साथ जीव का कोई संबंध नहीं था जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपना में हम चाहे उद कृष्ट भोग देखें या निकृष्ट देखें जागरत जीवन से उसका कोई सबंध नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो रहा हूं या बिजनेस किया हूं, मुझे बहुत पैसा मिल गया है सपना में देख, तो जगने के बाद उसके नफा से क्या मतलब होगा।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 जीव की जो स्थिति है उसका जो स्वरूप है उसके साथ इन इंद्रियों के भोगों से कोई टच दए कोई स्पर्श न हो इसलिए चाहे इंद्रियों का जितना भी भोग भोग करे जीव वो कभी सुखी नहीं हो सकता है क्योंकि सब आसक्त है आसक्त इंद्रियों से आसक्त विषय को जीव Osa on abu khaunga, kuubane bana khaunga, to khaunga, to muge tripti ho muge sukhmi lega. Ja to et tripti ho palju palju raha, Bhagraha. Kui ke on palju raha, daud trin on palju raha, kui kar on palju raha, kui pombe on palju raha. Dilli on palju raha, kui raha, kui palju raha, kui palju raha, kui raha, kui Bombay wale, Delhi ja raha, hain, Delhi wale, kui palju raha, hain, palju wale kui palju hain, kui palju raha, kui palju raha, raha, वहां जाकर के वहां का सुख भोग करके चाहे वहां से पैसा लेकर के यहां का सुख भोग करके सुखी हो जाऊं मैं इसी के लिए सारा काम हो रहा है और सब सपने जैसा बेकार उसे सुखी हो नहीं सकता इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं तो दूषित पदार्थ को ही ग्रहण करेंगे जो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है जीव की वास्तव में अपनी इंद्रियें हैं जो सत इंद्रियें हैं Bekin un indriyõn ka prakasaan kub hootas? Jab jeev karta. Bhaagvane ka nama japaadi karta ha, tab uski joh original indriyõn hain, dhire-dhire abhimukh ho jate hain, kama karne lagti. Tab voh bhaagvane ka sangrahaak vastuik indriyä, vohagvane ke rõp ras, gandh, sabd ko pukadne ये पांच विशेष पांच विषय रूप रस गंध शब्द और स्पर्श है ये सब जगह व्याप्त है सब जगह व्याप्त है व्यक्ति की योग्यता चाहिए कि भगवान के रूप को कैसे पकड़ सकता है या भगवान के शब्द को कैसे पकड़ सकता है जैसे ही संसार में हम लोग देखते हैं कि यदि अ अच्छा टेलिवीजन है नया है और ठिक से connected है तो वह दिली में या BBC London में भी transmitted रूप को पकड़ लेता है तो लूप जोब switch on किया जाता है और उचित cable पर fit करते हैं तो रूप पकड़ लेता है यदि टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था जब तक तब तक तो कोई कह सकता था कि ये रूप है सर्वव्यापक नहीं है इसको पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन घर-घर में लोग अपने टेलीविजन में इसको पकड़ करके देख रहे हैं ये यंत्र की विशेषता रूप तो पहले से व्याप्त था या जो रूप इस समय है वो व्याप्त है सब जगह दुनिया के हर कोने में है और कहीं भी रूप को पकड़ा जा सकता है उसी तरह से जब भक्ति करके इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को भक्त कहीं भी पकड़ लेता है सहज ट्रांसमिटेड होता है वो रूप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है भगवान कभी निराकार नहीं है लेकिन जिसके पास टीवी नहीं है और टीवी भी बिल्कुल ब्रोकन हो गया टूट गया है तो उसके लिए तो निराकार ही रहेगा अब वो टीवी ऑन करे कुछ भी करे लेकिन एक भी रूप नहीं आएगा Aga see, et ma ei tea, et ma ei tea, et ma ei tea, et ma ei tea, et ma ei tea. Ma ei tea, et ma ei tea. Ma ei tea, et ma ei tea. Ma ei tea, et ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei कोई Ma ei tea. Ma ei tea. Ma यह अभी गड़बड़ी है कुछ लोग कहते हैं हम लाइट देखते हैं क्या लाइट देखते हो ईश्वर का लाइट थोड़े हैं कल्पना करते हैं मन में हम लाइट देखते हैं लाइट मत देखो बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर को देखो यह देखने के लिए मन है लाइट देखते हैं हम यह देखते हैं डिवाइन लाइट देखते हैं डिवाइन लाइट देखते हैं भगवान के अंगों से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं लेकिन उसका अनुभव बहुत बड़े-बड़े लोग करते हैं ऐसे ही वो डिफाइन लाइट नहीं देख लोगे ये कहना आसान है तो भगवान का रूप सर्वव्यापक है अगर अपना हृदय ठीक है हृदय का टेलीविजन ठीक है स्क्रीन ठीक है और प्रेम भक्ति है Tuland, raskartehvi, करते van हृदय में भगवान दिखाई पड़ सकते हैं fana, रथ चलाते tehe, porsakte. Ariedi, bhaktina, hija, preemna, Ja sthiti, hija. Madeuhuti kohatiha, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, hija, Jab indriyaan samsaar ke bhoogu me rachi-pachi rahaegi, to kaisi bhaagvain ko samaj sakti? Koi vjakti kisi eek kama me ingeged hai, laga hua hai, toh dusra kama kaise kar sakta? Anadikal se vasa kana, peena, sunana, dekhana, tachkarna, karna, innih sab samsaarik viseo me, jub maya ke uupaj hain, ishi me jeev rupe ras gandh karnabhav kaise kar saakta aga aga maan liege koji bhakti pustim disha disame chal tu to prachi disha no, kaise jahega kaise ho puraab disha mei jahega pair chal raha pustim disha mei oros sõche ki ab, main, purab mei puraab pahunch raha puraab ja raha puraab ja raha तो इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए इंद्रियां कैसे शुद्ध होती हैं श्रील रूप गोस्वामीपाद ने कहा है सारे इंद्रियों की शुद्धि होती है जिह्वा से तो दो कार्य करना चाहिए एक तो भगवत प्रसाद खाना और दूसरा भगवान का नाम जपना इन दोनों को करने जिह्वा दऊं पर सबसे पहले जब भगवान का नाम आता है और भक्ति प्रसाद खाता है तो सारी इंद्रियां धीरे-धीरे शुद्ध हो जाती है और शुद्ध होने पर भगवान के रूप रस गंध को पकड़ लेती है यह भक्ति मार्ग तो माता देहूति के जीवन का अनुभव है वो कह रही हैं कि मैं असद इंद्रियों के चक्कर में पड़ गई थी बहुत भोग भोगी प्रभु बहुत भोग भोगी पांचों इंद्रियों के लेकिन कोई तृप्ति नहीं हुई और अब मैं पूरा पूरा निर्वीणा हूं पूरा पूरा ऊब चुकी हूं थक चुकी हूं विमान वहीं पर है सारी सुख सुविधा वहीं पर है लेकिन माता देहुती कहती है मैं थक चुकी हूं ये नहीं करना चाहती है। इस तरह का अनुभव जब किसी व्यक्ति में होता है तब वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है और यदि संसार ही अच्छा लग रहा है onsaring vishay bhog hi achcha lag raha hai to kya bhakti ke path par kya Nirbhira, nitaram bhuman asad indri he bhuman he prabhu main pura pura nirvirn hu nirvirn ka arth hai viraat thak jana, asad indri tarshna jena sambhavya na परपन्नं नाम तमः प्रभु यदि मान लीजिए भगवान कहें कि इंद्रियों की मांग को कुछ से दिया गया अगर वो तृप्त नहीं होती हैं तो और देना चाहिए इंद्रियों को और देना चाहिए भोग तो देवहुति जी कहती हैं जेना संभाव्य संभाव्यमानेन संभाव्यमानेन अर्थ पूर्यमानेन यदि इंद्रियों को इंद्रियों का भोग दिया जाएगा तो उससे जीव की चेतना दूषित होती जाती है और इंद्रियों की मांग और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है वो कभी तृप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि तृप्त होने करने वाला विषय ही नहीं मिल रहा है असत इंद्रिय है और असत भोग भी मिल रहा है टेंपरेरी क्षणिक हम लोग देखते हैं इस संसार में जो रूप है रस है newspaper है तुरंत ही फीका हो जाता है संसार का वर्णन कोई करता है न्यूज़पेपर में और किसी काव्य में, कुछ में तुरंत बहुत तत्परता से पढ़ता है और पढ़ने के बाद फेंक देता है परंतु भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जो दिव्य ग्रंथ हैं इनको लोग हजारों हजार, हजार लाखों वर्ष से पढ़ रहे हैं और नित्य नूतन लगता है नित्य नवीन लगता है नित्य नवीन लगता है इंद्रियों का सुधार Sabse pratham avashtek vastu hai aadhyatme Asad Indri tarsadat. Prapanjana nandam tamah pravoha. Andham tamah kaart eis aad tam badhata hai, eis aadjjana ki andhha no deta hai bhyakti ko. Naa võiisvar ko samah saakta hai, na hai. nahi. वो इतना अंधा हो जाता है इतना अंधा हो जाता है कि विषय भोग को ही वो समझता है यही सब कुछ है एतावत इतनी निश्चितता यही सब कुछ यही सब कुछ तो इसे रोग से बचना चाहिए अध्यात्म में अपनी उत्कंठा और योग्यता बताने के लिए देहुति जी कह रहे हैं मैं उप चुकी हूं पहला पहला है ये विषय भोग का उसके लिए जतनन नहीं करना है उसके लिए संकल्प नहीं करना है उसके लिए प्लान नहीं करना क्या कोई सुख पाएगा जो सुख एक कुत्ता पा रहा है उससे बेटर सुख मनुष्य नहीं पा सकता भले उसकी योजना बहुत व्यापक है वाइड है वो विविध तरीके से अपनी इंद्रियों को सैटिस्फाई करना चाहता है जैसे जिह्वा है तो जिह्वा को सैटिस्फाई करने के लिए संतुष्ट करने के लिए वह बहुत बहुत प्रकार के पकवान बना रहा है लेकिन उस उन पकवानों को खाने में जितना सुख मिलता है मनुष्य को उससे ज्यादा सुख मिलता है सूअर को गंदा खाने में तो वही सुख तो हुआ सब मिलाकर इतना भारी परिश्रम करके कितना सुख प्राप्त किए जितना एक सूअर प्राप्त किया बल्कि on ज्यादा पाता है वो रात को सो जाता है मल मूत्र पर गड्ढे में कोई चिंता नहीं होती है मनुष्य को तो बहुत चिंता होती है रात में भी नहीं आती है क्षण में निद्रा भंग हो जाती है वो चिंता में है करना है करना है इतना गया है बिजली का उसको देना है इतना पैसा देना है बहुत चिंता में रहता है मनुष्य खा इतना भारी परिश्रम करता है और और भी स्पर्श के जो सुख हैं वो अन्य जीवों को ज्यादा मिलता है मनुष्य से और जबकि मनुष्य अनेक किस्म के स्पर्श करता है कई प्रकार से लेकिन फल कितना होता है जितना किसी पशु को पक्षी को विशेष भोग करके सुख मिलता है उससे कम ही मनुष्य को मिलता है ज उससे कम ही मिला तो उसे भोग के लिए क इतना परिश्रम कर रहा है यह पक्षी पसु आदि तो कोई परिश्रम नहीं करते हैं कोई परिश्रम नहीं करते हैं और भगवान सब को दे देते हैं तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है कि सवर की तरह दिन भर बस विषय भोग में लगा रहा है भगवान के भजन में लगना चाहिए पर जीवन की किश भाग्यशाली व्यक्ति के मन में ज्ञान geeniud, होता है कि मेरा merata प्रयास व्यर्थ जा रहा et ta on ka preasberta. Ma olen geeniud, et ta on ka preasberta. Ma olen geeniud, et ta on ka preasberta. Ma olen geeniud, et ta on preasberta. Ma olen geeniud, et ta on preasberta. Ma olen geeniud, et ta on preasberta. Ma olen तस्यतंतं संधस्य दुस्पार अश्याद्य पारगं सचक्षूर जन्मनामंते लब्धं में त्वदनु ग्रहाद। ऐसा अंधकार, ऐसा तमह, यह दुस्पार है प्रभूर। इसको पार पाना कथी नहाँ। जैसे मान लिजे घुर रात्री का समय हो और बर्शा काल ह आकाश में बादल बिछे हैं सूरज डूब चुका है चंद्रमा नहीं है मान लीजिए अमावस्या की रात है और कोई साधन नहीं है ना अपने पास लाइट टॉर्च है ना दिया सलाई है ना क्रेशन का तेल है ना लकड़ी है कुछ आग नहीं है और इस अंधकार के पार होना है किसी व्यक्ति को कैसे पार पाएगा कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसे अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता है कल अंधकार होता और दुखमय अंधकार अंधकार कर से अज्ञान इग्नोरेंस तो माता देहुती कह रही कि मेरे अज्ञान का या संसार में अविद्या का पार पाना बहुत है अंधकार तिमिर कहते हैं एक शब्द तिमिर और अंधकार उसको इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अंधा बना देता है अंधकार जो अंधा कर दे उसको अंधकार कहते हैं अंधकार क्या है कोई वस्तु नहीं है प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है प्रकाश नहीं है तो अंधकार रहता ही है कहीं से आता नहीं है Vastame, et jah, jagat, jah, jagat, se jagat, jah, hai jah, jagat, jah, par jah, ki jah, jagat, ki, jagat, jah, jagat, artificial hai. jah, ka jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jagat, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, jah, बिना दर्पण के नहीं कर सकते और वो भी दर्पण कब काम करता है जब कोई लाइट होता है कुछ लोग गुमान रख सकते हैं अभिमान करेंगे कि हमारी आंख तो बहुत तेज है देख सकते हैं लेकिन प्रकाश ना हो तो कुछ भी नहीं दिखे पर सारे अंधकार का विनाश करने में एक वस्तु सक्षम है वो है सूरज सूरज के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और कोटि कोटि जीवों को देखने की शक्ति मिल जाती है मतलब उनकी आंखें काम करने लगती है सूरज के उगते हैं तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उसकी उपमा दी होती है रहे सूरज से कृष्ण सूरज सम माया है अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं माया का और जो प्रचारक हैं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 तो लोगों को अपने आप ज्ञान होता है पहले तो शुरुआत में ये पता चल जाता है कि अरे भगवान इतना सुंदर है भगवान प्रकट हुए हैं दुनिया में सब जगह चर्चा होने लगती है जब भगवान मथुरा में प्रकट हुए तो इसकी सूचना सारे ब्रह्मांड में फैल गई कि भगवान जन्म लिए भगवान जन्म लिए भगवान छिप करके जन्म लिए में जन्म और उसके बाद नंद नंद बाबा के यहां गोकुल में चले गए लेकिन सब जगह पता चल गया कि भगवान जन्म लिए इसका प्रमाण है कि जब कृष्ण बलराम मथुरा लौटे तो मथुरा में कंस ने मल्लयुद्ध का आयोजन किया था रंगशाला बनी थी बहुत बड़े दंगल का आयोजन था बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था और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 और महावत को सिखाया गया था कि दोनों लड़के वहीं प्रवेश करें तो तुम हाथी को ऐसे खड़ा करना तिरछा कि वह निकल ना सके इधर और उनको पकड़ करके हाथी के द्वारा चिरवा देना या दबा देना मर तो महावत बिल्कुल निश्चिंत था ठीक है कंस का देश था कृष्ण बलराम कुमार ने कृष्ण बलराम आए तो और डट हाथी खड़ा तो बलराम जी तो चुप रहे भगवान कृष्ण ने कहा ए e, महावत सुनो हाथी को दरवाजे से किनारे खड़ा करो हम लोगों को जाना है रंगसाला और नहीं हटाया ना भगवान उत्तेजित अगर नहीं हटाया ना तो हाथी के साथ और तो पहले से ही वह पलान किया था इनको मारने का और कृष्ण की बात से तिल मिला गया ने सोचा सचमूज के बहुत बदमास लड़के ठीक सोच रहा है कौसिन को मार देना चाहिए तो हा को बिल्कुल टाइट कर लिया और कृष्ण के सामने खड़ा कर दिए और कृष्ण लगे अपना धोती जो पहने उसको लगे और पीतांबर को लेकर के बांध ले कमर में और बार-बार कहे हटाते हो कि नहीं हटाते हो कि नहीं छोटा सा बच्चा है 11 साल का और इतनी बड़े हाथी को चैलेंज कर रहा है हाथी वाले को थोड़े भय नहीं था भगवान को भगवान को क्या भय होगा <laughs> क्या भय हो सकता है तो महावत ने कहा नहीं हटाऊंगा क्या करोगे Bhaagavad sri krishna ässe dõrte, ta hati või samaj gaya, kii ei haam ko maarni ceaata. Ta hati age krishna ko maarni ke liie krishna vahut bhariki se jaa karke uska põuch pukad liie, haathi ka. Põuch Or hati apna suod, agar idhara badaata ta, Or idhara badaata ta, toh on इस तरह gumate घुमाते, घुमाते हाथी को बेदम कर दिए हाथी इतने बड़े शरीर में अगर घूमे इधर से उधर तो बहुत जल्दी थक जाता है 10000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलेया पीर थक गया इसके बाद वो पकड़ना चाहता था पकड़ना चाहता था तब तक भगवान उसके बड़ा ta ta तो aramse kalehoga. Oh, खड़े kui komdi kai parta. Uskke sajg, kui ma saan uskida, et see on hea. Sa virk, kui ma saan uskida, et see on hea, kui ma saan uskida, et see on hea, kui ma saan uskida, kui ma saan uskida, kui ma saan uskida, kui ma saan uskida, kui ma saan uskida, kui ma saan ma saan uskida, kui ma खोजने लगा कहीं नहीं मिले कृष्ण तो सूंघे से फिर सूंघने लगा ऐसे भीतर करता था अपने पैरों के बीच में तो भगवान कोने में हट जाते थे फिर खोजता था फिर कोने में हट जाते ऐसे हट जाता एक-एक फिर निकल करके बाहर हुए निकल करके बाहर हुए तो हाथी जोर से अपने दांतों से मारा उनको खदेड़ा कृष्ण भागने का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 गए तो ही कृष्ण उठकर भाग गए तो उसके दोनों दांत पक्का रोड पर ठा हिल गए उसके बहुत पीड़ा हुई पीड़ा हुई तिलमिला गया इसके बाद फिर भगवान उसका पूंछ पकड़ करके लगे घुमाने घुमाते घुमाते पटक दिए पूंछ पकड़ करके घुमाते घुमाते पटक दिए उसको पटक दिए त बल्राम Donov भी साथ में आ गया दोनों भाई दोनों दां खाड़ लिया हा थीक और उसे से पीठने लगे हां थी को और महावत पर भी भगवान ने ऐसे चला दिया और हाथती पर सुबर कर गिर पड़ा। वह मर गया। इसके बाद दोनों भाई में प्रवेश किए कोई आए थे ब्रज में हथियार था ही नहीं। तो बलराम जी कृषि के इंचार्ज थे और gopalan कृष्ण गोपालन के इंचार्ज थे बलराम जी हलधर हैं तो दोनों भाई जब फिर भीतर घुसे तो वहां पर देखने वाले नौ तरह से देख रहे थे किसी किसी को कृष्ण बहुत प्रिय लग रहे थे किसी किसी को बड़े-बड़े पहलवान पर्वत की तरह दिख रहे थे किसी को स्वजन की तरह दिख रहे थे स्त्रियों को मूर्तिमान की तरह दिखाई थे Jumadhuljibhaavaliti. Istaras भाव Kui ma इस तरह बहुत ma से देख तो मैं एक बात कहने जा रहा teinud, et ma olen teinud, et ma olen teinud, et गया एक मंच पर तो मथुरा के लोग आपस में बात करने लगे olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen teinud. Ma olen ये कौन है जानते हो ये सक्षात भगवान विष्णु हैं ये सक्षात भगवान है और इनका जन्म हमारे ही गांव में ही मथुरा में ही हुआ था इनके पिताजी कंस के डर से चुरा करके ले गए <laughs> स्त्रियां आपस में बात करती पुरुष बात करते हैं तो जब दंगल चालू हुआ पहलवानों के साथ कहां sa oled saanud Sarid पहलवान और कहां छोटे-छोटे शरीर वाले फूल से भी अधिक Sukumar Krishna Balzam, जब दंगल चालू हुआ तो Krishna बहुत रोने Krishna Balzam on Sukumar Krishna Balzam. Sukumar Krishna Balzam on Sukumar Krishna Balzam. Sukumar Krishna Sukumar Krishna Balzam. Sukumar Krishna Balzam on Sukumar Krishna Balzam. Sukumar Krishna Balzam Tum चिंता मत करो तुम नहीं जानति हो कौन है इस सक्षाद भगवान है और इन लोगों को मा रहेेंगे तो ब्रज में हुई सारी लिलाय बोल दी यह कालिए का दमन की यह इंद्र वर्षक कर रहे तो तो साथ दिन पर्वत उठा है यह सक्षात भगवान है बता मथुरा में एक एक व्यक्ति को पता हो गया था कि यह भगवान है और मथुरा छोड़ दीजिए सारे ब्रह्हंड में पता हो गया था भगवान इतना भगवान सुंदर होते हैं इतना तेजस्वी कि यह खबर फैल ही जाती है मथुरा में जब प्रवेश कर रहे थे तो धोबी काबध किए वो बहुत अटपटांग बोला था कंस का कपड़ा ले जा रहा था आयरन करके सब राजा के परिवार तो भगवान गांव से आए थे सिटी में रहे नहीं थे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 बाकी और जो उसके साथी थे कपड़े का बंडल लिए थे सब छोड़-छाड़ करके भाग गए जान बचाने के लिए सब भाग गए जब सरदार ही मारा गया तो अब सेवक लोग क्या करेंगे भाग गए कोई छुरी नहीं कोई डंडा नहीं केवल उंगली से मार दिए मस्तक काट दिए बताइए न्यूज़पेपर में कितना हेडलाइन में छपा होगा कि नहीं इस तरह का चमत्कार इसके बाद सुदामा माली के यहां गए उसने बहुत स्वागत किया और तब मथुरा के राजपथ पर चल रहे थे एक स्त्री आ रही थी हाथ में अंगराग ली थी कई बर्तन लिए थे और वो कंस की दासी थी उसका पीसा हुआ अंगराग कंस को बहुत अच्छा लगता था बहुत एक्सपॉल्ट थी बहुत सुंदरी थी मुख बहुत सुंदर था लेकिन पीठ पर कुब्ज था कुबड़ वह झुक करके चलती थी तो लेकर के आ रही थी भगवान इधर से जा रहे थे तो गुपों के सामने अपने साथियों के सामने उस स्त्री के पास होकर के भगवान कहे सबसे पहले संबोधन किए हे सुंदरी क्या तुम हमें यह अंगराग दे सकती हो चंदन केसर आदि का लेपता तो ये Agartum दे शक्ति हो क्या अगर तुम दोगी मुझे तो तुम्हारा बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा कल्याण करूंगा भगवान के पास कोई पैसा वैसा नहीं था वो कहे कि इतना पैसा ले लो और ये पेस्ट दे दो। <laughs> ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भगवान इतना उसका त्याग देखिए उस स्त्री का वो कहती है उसने भी संबोधन किया हे सुंदर मैं कंस की दासी हूं कंस के लिए ये अंगराग ले जा रही हूं पेश कर क्योंकि भोजराज कंस मेरा अंगराग बहुत पसंद करते हैं लेकिन इस अंगराग का अधिकारी वास्तव में आप हैं मैं आपको अभी दे रही हूं उसको कोई भय नहीं हुआ Maarega, se maarega, usko kui sa oled marrega, siis sa oled marrega, siis sa oled marrega, siis sa oled marrega. Sa oled marrega, siis sa oled marrega. Sa oled marrega. Sa oled marrega. Sa oled marrega. Sa oled marrega. Sa oled marrega. Sa oled laga. Sa oled marrega. Sa oled marrega. Sa oled marrega. तो भगवान ने सोचा कि हमको इसने बहुत बड़ी चीज दी अंगराग दिया लगाने के लिए कपड़ा तो सिला लिए थे अपने नाप का जो कपड़ा मिला था तो एक दर्जी के पास जाकर सिला लिए बिल्कुल बीफिटिंग अपने लायक तो अंगराग लिए इस दान का तुरंत फल दिखाने के लिए भगवान ने कुब्जा को उस लड़की को खड़ा किया ऐसे सामने खड़ा किया Harakarkeuske करके उसके दोनों पैर को अपने दोनों पैर के अंगूठे से दबाए। और एक हाथ पीछे किए और एक हाथ से उसके चिवुक को ऐसे पकड़ करके और सबके सामने टाइट किए। करा किए ऐसा खींचते ही कुबड़ खत्म हो गया और उन जी कोई batirahega, tivi par kaj dini jahidik hate यही दिखाते रहेंगे hariduniangu, जाएंगे सारे दुनिया को अगर कोई मनुष्य ऐसा कर दे लेकिन भगवान तो väga पर चलते चलते कर दिए raske, और बहुत मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिए थे ऐसा väga ऐसा sest see on väga raske, sest see on väga raske, sest see on väga raske, sest see on väga हम आपके ऊंचाई को बढ़ा देंगे हम आपके बढ़े हुए शरीर को घटा देंगे या घटे हुए शरीर को भोंदू बना देंगे वो <laughs> كله ऐसे परदिग्या करते हैं कई ऐसे दुकानें चलती हम ये कर देंगे हम ये करने क्या करोगे कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन भगवान रास्ता चलते हुए कुछ भी हाथ में नहीं लिए थे और ऐसे केवल खींच करके अपनी कला से उसको परम सुंदरी बना दिए यह घटना क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैली होगी सब जगह फैली होगी अद्भुत व्यक्ति है कृष्ण नामक लड़का अद्भुत काम करता तो भगवान कई इस तरह से पराक्रम उनकी लीलाएं सर्वत्र गाई जाती थी उनके समय में ही बचपन से ही और सात दिन जो लड़का पहाड़ उठा करके खड़ा होगा वो क्यों नहीं सारी दुनिया में लोग जान जाएं जाएंगे आज कोई है दुनिया के सभी लोगों को मिलकर भी क्या गुवर्धनतांग लेंगे सब लोगों को इन भाट किया जा जितने भी पहलवान है बलवान है वह सब आवे और एक भारी पर्वत को उठाले कोई उठाएगा मर जाएंगे उठाने लेकिन जो बच्चा जो लड़का साथ दिन उठाए रहा बिना खाय पए बिना सोहे उसका जस कितना फैला होगा ब्रज में कई किलोमीटर में आग लगी थी कई किलोमीटर में और सारे ग्वाल और गौवियां जलने की हालत में थे भस्म होने की हालत में जाकर प्रार्थना की कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो हमेशा रक्षा किए हो रक्षा करो ये आग जला रही है भभक रही है चारों तरफ से उस उम्रती हुई लपटों को देख करके गोप अब तो सोच लिए कि इसमें जल ही जाना लेकिन भगवान ने कहा डरो मत डरो मत और उन्होंने के देखते-देखते उन्होंने अपना मुंह खोला और सारी आग उस इनके मुंह में समा गई सब आग पी गए कृष्ण और फिर भी उनका जीभ जला ना ओठ जला और ना तो उन्होंने आया करके थूक दिए थोड़ा सा गरम खिचड़ी खाने पर हालत बिगड़ जाती है ना कई बार आए बहुत गरम है बहुत गरम है गरम पंखा झलते जब ज़ जरा डायरेक्ट अंगार पी करके देखिए ना और जो अपने को भगवान कहता है उसके मुंह में दो चार अंगार ठूसने चाहिए वो है कि नहीं भगवान वो टेस्ट करना चाहिए तब तो पूरी लीला ही उसी दिन समाप्त हो जाएगा मर जाएगा भगवान बनता है भगवान का जस सब जगह फैल होता है इस जगत में जब वो जन्म लेते हैं आते हैं तो अपने आप लोगों को ज्ञान होने लगता है उनकी लीलाएं देखकर के सुन करके सब जगह लीलाएं फैलती हैं और वैसे सबको ज्ञान होने लगता है अज्ञान दूर होता है ईश्वर के विषय में जैसे सूरज के उगने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है अपने आप और जब कभी भगवान Sambali mi bhagwan Subhani में Subhana, हैं सभा में Bramhande हैं तब तो वहां पर पूरे ब्रह्मांड से, लो से लोग Ayate, Bramharshi Ayate, Nagalok Sellog Ayate, Gandharavlog Sellog में देवता आए थे Sellog आए थे Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog से आए थे Sellog आए थे Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog Sellog आज इस समय अगर मान ली संसार में कोई सुंदर है कोई सुंदरी है तो उसको देखने के लिए एक भी देवता नहीं आते कोई आता है दूसरे जगह से देवता नहीं आते यही सब लोफर गुंडे बदमाश जुटते हैं देखने के लिए और कोई देखना नहीं चाहता भगवान को देखने के लिए तो दुनिया के महात्मा ja võrna nabhismi pita maha, merti saman, sariir chhordi saman, aapni istutii mei koh rõh rõh rõh ar joh bhi aaya krishna ko, to sab lõug yah hi sundar Manuse se banane ka jitna upukarana ta, unhohne krishna mei khrishna mei kharch kar diya abh bramha sundar võh ja dhepi krishna bramha ke banae huye Brahma Krishna ke binae huyä Lekin lokkriti se loog yahe kohate Tegi vidhata ke pahas Eek sundr manus rachne ki jitni Sakti hai, saari sakti Ko vidhata ne krišna mei khatam Kar diya Mitulda aisa sundr manus se Nå to kabhi hua tha Nå hai na ho sakta Samb loog yahe koha raha Gupiaan to itna, pashund, karte, thi, देखने में कि उनके आंखों पर पलक जब गिरती थी तो वो बहुत बुरा लगता था वो ब्रह्मा को गाली देती रहती थी हमेशा कि हम लोगों के आंख पर पलक क्यों बनाया जो लोग कृष्ण को नहीं देखते हैं अपने धाम में रहते हैं देवता लोग तो उनके आंख पर पलक नहीं बनाया और हम लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तो पलक बना दिया इतना हम लोगों के साथ चतुर्ता कर रहा है बहुत दुख होता था पलक गिरने पर भगवान के सब गुण दशम स्कंद में भरे हुए कितना सुंदर है कितना रसिक है कितना लीला परायण कृपालु है भगवान के सब विलाय है तो यहां पर मां देवहूति कह रहे हैं कि हे है प्रभु जैसे सूरज उगता है और सारे विश्व को देता है ऐसे ही आप प्रकट हुए हैं इस जगत में आंख देने के लिए प्रकाश के द्वारा ही आंख की क्षमता होती है देखने की तो चक्षु काय अर्थ तस्य त्वम तमसुंधस्य दुस्वारस्यद्य पारगम सक्षक्षुर जन्म नामन्ते लब्धमे तदनुग्रहात और आप अपनी कृपा से प्रकट हुए हैं तद अनुग्रहात भगवान कपिल देव को मां यशोदा मां देवहूति कह रही है कि आप सत चक्षु है सत चक्षु परम समर्थ आंख है आज हमको आंख मिली है मतलब आप आंख के रूप में प्राप्त हुए हैं दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त हुए हैं मैं चाहती थी अंधकार को पार करना इस अज्ञान को पार करना मैंने अपने पति से भी कोशिश किया लेकिन पतिदेव ने सीधा कहा कि भगवान आएंगे तुमको ज्ञान देने के लिए तो इस तरह से आप सब चक्षु हैं मैं बहुत दिन से अंधी रही बहुत दिन से अज्ञान में रही इस अज्ञान से जो दुष्पार है इससे पारगम चक्षु पार लगाने वाली आंख आप हैं वास्तव में भगवत ज्ञान के बिना प्रत्येक जीव अंधा है और गुरु इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि गुरु आंख दे शास्त्र ही असली आंख है तो शास्त्र की व्याख्या करके समझा करके गुरु diel आंख देता है उस आंख से व्यक्ति भगवान को समझ जाता है पारगम जो पार कर दे पारम गमयति इति पारगम जो पार पहुंचा दे इस ज्ञान के उपनिषद में कहा गया है कि जब कोई शिष्य गुरु ग्रहण करता है तो गुरु के asatoma में उप्राथना करता है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय हे गुरुदेव मा सद्गमय मुझे इस अनित्य जगत से सत्य जगत अर्थात वैकुंठ के बारे में बताइए इस जड़ जगत में मैं बहुत दुखी हो गया हूं औसत से मुझे सत की ओर ले चलिए केवल भगवान के भक्ति की ओर तो यह जो अज्ञान है जीव का यह दुस्पार है इसका उर छोर नहीं है बहुत काल से जब अनादि काल से जीव अज्ञान में पड़ा हुआ है और दुस्पार इसलिए भी कहते हैं कि अपने आप इसका नाश नहीं हो सकता जैसे मान लीजिए किसी भवन में अंधकार छाया हुआ है तो उसमें लाइट की व्यवस्था ना की जाए तो क्या अपने आप अंधकार कभी जाएगा कोई यह कह सकता है सूरज उगेगा तो चला जाएगा सूरज उगा तब गया ना लेकिन ऐसे अपने आप कुछ ना किया जाए तो अंधकार जाएगा नहीं कोई भी जीव यदि उसको भगवान के रूप गुण लीला आदि को नहीं बताया जाएगा तो अपने आप वो भगवान को कभी नहीं जान पाएगा अपने को भी नहीं जान सकता है भगवान को कैसे जानेगा तो इस तरह से इसको दुस्पार कहा गया है विवेक नष्ट कर देने वाला या ज्ञान इस दशा में मैं पड़ी थी मैं चाहती थी कि इस भवसागर के पार जाऊं ज्ञान के पार जाऊं तो आप अपनी कृपा से ही हमको मिले हुए हैं मुझ में शक्ति नहीं थी कि मैं आपको पा जाऊं लेकिन जैसे भगवान सूरज स्वयं ही कृपा करके उदित होते हैं उनको कोई बुलाने की शक्ति नहीं रखता है यदि मान लीजिए सूरज किसी दिन डूब करके और अड़ करके पाताल में ही रह जाए तो मनुष्य क्या करेंगे क्या सूरज को खींच करके लाएंगे यदि मान लीजिए सूरज न आना चाहे किसी के शक्ति नहीं है कि वो सूरज को रस्सी में बांध करके और खींच करके उदित कर दे पता ही नहीं लगेगा कि सूरज कहां है खींचने की तो बात अलग और सूरज के पास जाएगा कौन उनके निकट पहुंचने पर सब जलकर भस्म हो जाएंगे कौन जा सकता है लेकिन सूरज स्वयं ही उदित होता है इसी तरह से भगवान वास्तव में स्वयं प्रकट होते हैं कौन प्रकट कर सकता है किसकी क्षमता है वह प्रकृति से पार है कौन उसको पा पाएगा कौन उनकाम हो कर पाएगा लेकिन प्रभु स्वयं ही कृपा करके प्राकृत जगत ने अभिर होते हैं अपनी माया से अपनी शक्ति से और विश्व का कल्याण करते हैं भगवान का इस जगत में आना सभी जीवों का हित करने के लिए होता है सब हित करने के लिए यहां आकर के ज्ञान देते हैं और कुछ दुष्कर्मियों का दमन करते हैं धर्म की स्थापना करते हैं साधुओं की रक्षा करते हैं जो अपने धर्म में रहते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा और सब जगह घूम-घूम करके अपने बारे में डायरेक्ट ज्ञान देते हैं देखो मैं अन्य लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं और कुछ लोग ऐसा मत फैलाते हैं भगवान है ही नहीं भगवान है ही नहीं इसीलिए भगवान स्वयं कृपा करके आते हैं कि देखो देखो मैं हूं और कैसा हूं देखो तो उस पर भी सामने भी कुछ लोग गाली देते हैं हम तुमको भगवान नहीं मानते सीधा कह हम नहीं मानते तो भगवान क्या करें मानो या मत मान लो लेकिन दुनिया के बड़े-बड़े लोग तो मानते हैं सब लोग मानते हैं उस समय भी कुछ लोग थे बहुत कम लोग थे एक हाथ जो थे जो कृष्ण को चैलेंज कर रहे थे और ज्यादा तो लोग ऐसे थे जो विरुद्ध की बात कह रहा हूं बहुत कम विरोधी थे कृष्ण के और जो थे भी तो उनको भगवान मानते थे कहते थे हाय भगवान भाई हम लोहा मानते हैं लेकिन हमको इससे प्रेम नहीं है सीधी बात क्योंकि हमारे दमाद को मारा जरासंध कहता है हमारे दमाद को कौन से को क्यों मारा उ मानता था कृष्ण को कि भगवान है उसके वचनों से सिद्ध होता है मानता था भगवान है लेकिन हमको इसे प्रेम नहीं है ये अपने मामा का वध किया अब मन में बैठा लिया कि कृष्ण ने मामा का वध किया इसलिए ये बहुत बदमाश व्यक्ति है लेकिन अपने दामाद के दोषों को कंस के दोषों को जरा सुन सपने में भी नहीं देखा इसने तो मामा का वध कर दिया कृष्ण ने और मामा अपने कितने भांजों को मारा था ये कभी नहीं देखता था कभी नहीं देखता था वो जन्म लेते ही मार देता था इस तरह के कुपमंडुक दुनिया में होते हैं बस अपना मान लिया तो उसके दोषों को बिल्कुल नहीं देखना और दूसरे के दोष को सरसों बराबर है उसको हिमालय जैसा बना बना कर के देखना यही दुनिया है कंस की दृष्टि से कृष्ण ठीक व्यक्ति नहीं जरासंध की दृष्टि से कृष्ण ठीक व्यक्ति नहीं कंस के कितना रंज हुआ ई कंस ने कई असुर भेदा बकासुर घासूर धनुकासुर कौन-कौन अरिष्टासुर सब और वहां जाने पर कृष्ण ने सबको मार दिया तो ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया और तुम मारने के लिए भेज रहे हो तो भगवान वहां जाने के बाद मार देते थे तो जद गतवा न निवारत अंत वृंदावन से कोई लौटता ही नहीं था <laughs> वही पर उनकी गति मुक्ति जो भी है हो जाती है। तो भगवान का विरोध करने वाले कुछ लोग उनके सामने भी रहते थे लेकिन भगवान के ऐश्वर्ज तेज माधुर्ज को देख करके सुबह यह समाचार जब फैलता था तो 99% से भी ज्यादा लोग डिवोटी हो जाते थे भगवान भक्त भग हो जाते थे। ऐसा प्रचार होता था अब जैसे सूरज के उगने पर सबकी आंखें खुल जाती हैं उस तरह से भगवान के यहां आने पर सबकी आंख खुल जाती है और कभी वे प्रवचन कर रहे हो कहीं सभा में तो उनके प्रवचन इतने सुंदर होते हैं इतने सुंदर जथार्थ कि किसी को भी ज्ञान तुरंत हो जाता है ये प्रभाव देखा गया भगवान का कई लीलाओं में इसीलिए माता देहुति कह रही है कि मैं इस घोर अज्ञान में पड़ी हुई हूं अंधकार में डार्कनेस में लेकिन अब सूरज की तरह उदित हुए आप हैं कौन इस विषय में माता देहुति कहती है ययाद्यो भगवान तुम साम ईश्वरो वै भगवान किला लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवदितः अगर भगवान कपिलदेव पूछें कि मां मैं कौन हूं मुझको पहचानती हो तो मां कहती है ययाद्य भगवानपुनसाम ईश्वरो वै भगवानकिल हमने सुना है कि समस्त पुरुषों के ईश्वर आदि पुरुष जो भगवान हैं सबके नियंता सबको जन्म देने वाले वही आप हैं सवई भगवान की ल निश्चित इसमें संदेह नहीं है कि आप स्वयं सक्षात भगवान हैं कैसे जानती हो क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा और आपका स्वरूप बता रहा है कि आप सक्षात भगवान हैं इतना क्लियर मतदे होती बोल रही है आप सक्षात भगवान हैं ईश्वर लोकस्यतम संधस्य पूरे संसार में जितने लोग अज्ञान से अंधे बन गए हैं उनके लिए सूरज इव उदितः उन्हें नेत्र देने के लिए आप सूरज की तरह उदित हुए हैं सूरज की तरह उदित हुए आजकल कहीं-कहीं हम लोग सुनते हैं कि आंख का ऑपरेशन चलता है कैम्प लगता है अभी कुछ देखने की शक्ति रहती है तभी कुछ किया जाता है तो बिल्कुल दिखाई दे रहा हो शुरू से ही कोई व्यक्ति अंधा हो तो उसको आंख दिन नहीं दे सकते ना कोई व्यवस्था है शुरू से ही आंख नहीं है तो उसको आंख दिया गया है क्या किसी को ऐसा मैंने नहीं सुना है। और आंख जिनको है दिखाई पड़ता है लेकिन अंधकार में डूब जावे लोग तो फिर भी आंख काम नहीं करती भगवान जब आते हैं भगवान सूरज जब आते हैं तो आंखों में देखने की शक्ति आ जाती है तो एक ऐसे सूरज की कल्पना कीजिए कि आंख बिल्कुल नहीं है किसी को और ऐसा सूरज उगे जो प्रकाश दे करके और आंख को खोल दे जो हका सकीत है जिसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था उसके उगते ही दिखाई पड़ने लगे ऐसे हैं भगवान अज्ञान पटल का विनाश कर देते हैं भगवान के विषय में अपने स्वरूप के विषय में जो जीवों को अज्ञान होता है वो भगवान के वक्तव्य से प्रवचन से और भगवान को देख करके सुन करके अज्ञान चला जाता है पुण्य श्रवण कीर्तन हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं वर्णन कर रहे हैं केवल श्रवण और वर्णन से अंधकार नष्ट हो जाता है और वही प्रभु आकर के डायरेक्ट बोले और दर्शन दे तो कैसे अंधकार रह सकता है कैसे अज्ञान रह सकता है उनका नाम लेने से अज्ञान नष्ट हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे माता देती होती इस श्लोक से पहले कहती हैं कि हे प्रभु आप अपनी कृपा से हमें नित्य रूप में प्राप्त हुए हैं मैं तो अज्ञान अज्ञानी हूं कुछ नहीं समझ रहा हूं लेकिन हमको ज्ञान देने के लिए आप जन्म लिए हैं इस तरह से भगवान के प्रति और गुरु के प्रति वैष्णवों के प्रति अपने कृतज्ञता को प्रकट करना चाहिए जैसे नमि शरण के ऋषि लोग कहते हैं कि हम लोग इस दुस्तर कलि समुद्र को पार करना चाहते थे Kui sa oled nii, siis on Bhagavanni otsene apkabhindzahi hamarapasu. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha कहते हैं कैसे है वह Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha हरम Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. Sadha kahathi. नमीसारण में जुटे हैं और हम लोग यही सोच रहे थे कि कल युग के दोषों से हम कैसे मुक्त होंगे समुद्र की तरह है। कैसे पार होंगे कैसे पार होंगे तुम्हें धत्रा इसी पर कहाव तैयार आ जाते हैं तुम न संदर्शितो धत्रा दुस्तरम निस्थितिरसता कलिम सत्व हरम पुंसम कर्ण धारि वारणम हम लोग कलजु के 200 से पार होना चाहते थे अज्ञान से पार होना चाहते थे लेकिन हमारे पार, पास कोई उपाय नहीं था पर भगवान ने आपको भेजा है आपको भेजा सुत जी को कहते हैं अब हमें विश्वास हो गया कि हम लोग पार हो जाएंगे तो पार होने के लिए नौका चाहिए नौका क्या है भगवान की कथा और कथा कहने वाला कर्णधार है पतवार लेने वाला भगवान के कथा के अलावा और कोई उपाय नहीं है भवसागर तरने का कथा सुन-सुन करके भवसागर या ज्ञान समुद्र को पार किया जाता तो ऋषि लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं भगवान ने आपको भेजा है हमें पार करने के लिए वही बात माता देहुति कह रही कि आप स्वयं ही आए हैं कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में और इस जगत में अवतार लिए आप सक्षात भगवान हैं और सारे जगत को ज्ञान देने में समर्थ अथमे देव सम्मोहम अपाक्रष्टुम तमरहसि योवग्रहो अहम मेति इत्य तस्मिन् जो जितस्त्वया अतः हे देव हे विविध क्रीडा परायण अथवा ये परम ज्ञानघन आप हमारे सम्मोह को दूर कीजिए हमारे अज्ञान को दूर कीजिए अज्ञान कैसे दूर किया जाएगा प्रवचन द्वारा तो मातादेव होती की प्रार्थना है कि आप हमको कुछ सिखाइए उपदेश कीजिए हमारे सम्मोह को जो सम्यक मोह है अज्ञान है भ्रम है इसको दूर कीजिए क्या अज्ञान है कैसा अज्ञान है तुम्हारे मन में तो कहते यो अवग्रह अहम ममेति देह आदि में जो मेरी भावना है कि यह मैं हूं जो अहंता है और और वस्तुओं में देह के संबंधियों में जो मेरी ममता है कि ये मेरे हैं देह मैं हूं और देह के संबंधी लोग मेरे हैं ये जो जोจิตस्त्वया आपकी माया के द्वारा जो मेरे भीतर ही अज्ञान आ गया है ये अवग्रह आग्रह दुराग्रह है हमारे मन में कि मैं देह हूं और देह के संबंधी लोग मेरे हैं या पदार्थ मेरे हैं इस अज्ञान को दूर कर दीजिए जोจิตस्त्वया वास्तव में कोई भी व्यक्ति अज्ञान में है माया में बंधा हुआ है तो बांधा कौन है कौन उसे अज्ञानी बनाया है भगवान की शक्ति ने अज्ञानी बना दिया तो जिसकी शक्ति ने उसको अज्ञानी बनाया वही व्यक्ति चाहे तो उसका ज्ञान दूर कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता भगवान इतने समर्थ हैं अगर वे बांध दे तो खोलेगा कौन अगर वे अज्ञानी बना दे नहीं जानने दे तो कौन ज्ञान दे सकता है भगवान की माया नहीं बांध रहा है दुराग्रह जीवों का उत्पन्न होता है जैसे जीव सोता है तो सोता है सुलाने वाली एक शक्ति होती है सुला देती है और जगाने वाली भी शक्ति ही होती है जगा देती है अब देखते हैं या निद्रा सर्व या देवी सर्व भूतेसु निद्रा रूपेन संस्थिता माता दुर्गा जी सभी जीव को सुला देती है रात होते हैं कितने लोग कहां कहीं प्लेटफार्म पर तो कहीं घर में इधर-उधर सो जाते हैं कुछ लोग तो नहीं चाहते हैं सोना लेकिन कथा में भी देवी सुला देती है उन्हें वो क्या करें बेचारे उनका बस नहीं चलता है एक बार एक व्यक्ति सो रहा था कथा में तो हमने कह दिया कि आप कथा में सोते हैं Nii et kui ma olen maharaj, siis ma olen maharaj, siis ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, सुनना चाहिए maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, ma olen maharaj, और देह में आत्मबुद्धि भर दिया यह मेरा है यह मैं हूं यह मेरा है मेरा घर है मेरा बेटा है मेरी पत्नी है मेरा भाई है मेरा देश मेरा यह मेरा और मां यह देह देह को मैं मैं करता हूं और इसके साथ और देह बुद्धि अहंता और के में और इसके बाद तब चालू होता है राग द्वेष ये इस ये इस मान्यता पर आधारित सब चलता है अगर किसी को मेरा मान लिए तो रात दिन उसी के विषय में सोचते रहते कैसे जिएगा कैसे खाएगा क्या होगा ये होगा बस यही चीज ये शरीर मेरा कैसे ठीक रहेगा शरीर नहीं मैं कैसे ठीक रहूंगा ऐसा <laughs> मैं कैसे ठीक रहूंगा मेरा कैसे चलेगा क्या होगा ये होगा Jahi maayah. Miesha ish jorda sarir ke sarir ke sombandhiyon ke vise Sarbada. Aham mamaiti etasmin jojitas toya. Ish duragraha meh jod dee gai hu mein. Duraagraha hai, bõhut dhusit agraha hai, ki main deyh huu, ar deyh se sabandhi loog mehre. Kõhin biekti jata hai, toh johi chinta देह का योगचंद देह कैसे स्वस्थ रहेगा कहां खाने को मिलेगा कहां पहनने को मिलेगा कहां सोने को मिलेगा और मेरा काम धंधा कैसे होगा मेरी ये इज्जत है मेरा ये स्वजन है ये मेरा स्टाफ है इस तरह का ज्ञान इतने ये 10 20 लोग हैं मेरे स्टाफ हैं और बाकी तो सब पर आए उनकी कोई चिंता नहीं देह को मैं मानने के कारण jaa bada agyannit maata devhuti pradhna kar rahe ki meri isa agyann ko durkijee main apne svarup ko praapta karun or sukh se rahun, santi se saranam saranyam sabhite samsad taro kutharam jigyasa yaaham prakriteh purushasya नमामि सर्वधर्म विदान बरेष्टम हे प्रभु आप वास्तविक शरण है आप ही शरण लेने योग्य हैं और अपने भक्तों के संसार वृक्ष को काटने में आप समर्थ हैं चेता है, कुल्हाड़ी है। संसार का अर्थ होता है जन्म मरण संस्कृत में संसार का अर्थ ये पहाड़ नदी सूरज पृथ्वी ये सब नहीं होता है संसार का अर्थ होता है संसरति इति संसार संसरति इति संसार जो हमेशा बदलता जाए बदलता जाए बहता रहे उसको संसार कहते हैं हम लोग मां के गर्भ में कुछ दिन रहते हैं और गर्भ से प्रकट होने के बाद बच्चा रहते हैं रोते रहते हैं अज्ञान में रहते हैं कुछ काल के बाद कुमार बनते हैं फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर और नौकरी चाकरी करके फिर बुढ़ापा का दुख और फिर शरीर छोड़ना मरना और फिर जन्म तो जन्म और मृत्यु निरंतर चलते रहते हैं और जन्म और मृत्यु के बीच में शोक मोह भय भूख प्यास जितने दोष हैं बुढ़ापा है बीमारियां हैं इनको संसार कहा जाता है संसार का यह अर्थ तो भगवान अपने भक्तों के स्ववृत्त संसार तरह कुठारम अपने भक्तियों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारम बहुत कड़ा कुठार है वो समाप्त कर देते हैं भक्त का जन्म मरण नष्ट हो जाता है और जो भी दोष है सब नष्ट हो जाता है प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है उनका क्या स्वरूप है इस बात को जानने के लिए मैं आपकी शरण ले रही हूं क्योंकि आप सद्धर्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ सद्धर्म सद्धर्म का अर्थ वैष्णव धर्म जीव धर्म जो जीव का वास्तविक कर्तव्य है स्वरूप के अनुसार उसको सद्धर्म कहा गया है और बाकी दुनिया में जो इस समय देख रहे हैं धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन धर्म ये सब असत्य धर्म है वास्तव में ये कोई धर्म नहीं वास्तविक धर्म है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना इसको सत धर्म कहा गया ठीक ठीक भगवान को जान जाए और उनसे प्रेम और प्रेम करके उनकी सेवा इसको सनातन धर्म कहा जो जीव से कभी अलग किया नहीं जा सकता है धर्म का यही अर्थ होता है किसी वस्तु से उसके विशेषता को कदापि अलग नहीं किया जा सकता है। किसी विदेश में किसी भी काल में और किसी भी उपाय से उस वस्तु के स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता है तो उस वस्तु का जो मूल स्वभाव है जिस वस्तु को धारण किया है उसको उस वस्तु का धर्म कहते हैं जैसे अग्नि का धर्म अग्नि का धर्म है दाह उत्पन्न करना जलाना अग्नि से दाहिका शक्ति को अलग किया ही नहीं जा सकता है अगर दाह नहीं है ज्वलनशीलता नहीं है अग्नि में तो उसको अग्नि कहा ही नहीं जा सकता है अग्नि से दाह शक्ति को दाहिका शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। और जैसे चीनी है शुगर तो शुगर में से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर अलग किया गया तो फिर चीनी चीनी नहीं है तो इसी तरह से जीव है जीव का जीवत्व क्या है उसमें सार क्या चीज है जीव का जीवत्व है कृष्ण से प्रेम करना Krishna ki bhakti karna. अगर किसी जीव में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है भगवान का ज्ञान नहीं है तो मरा हुआ है वो जीव जीव है ही नहीं तो जीव का सार है धर्म है कृष्ण से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना तो इसी को सत धर्म या सनातन धर्म धर्म धर्म कहा जाता तो जितने भी इस धर्म को जानने वाले हैं उनमें भगवान कपिल श्रेष्ठ है। जब जमराज जी ने कहा है कि हम लोग 12 व्यक्ति भागवत धर्म को जानते हैं। स्वयं भूर नारद संभूर कुमार कपिलोमनु प्रहलाद जनको भीष्म बलि वयास्किर बयन उसमें भगवान कपिल देव जमराज जी कहते हैं। तो सही सही धर्म को जानने वालों में भगवान कपिल देव श्रेष्ठ है। तो मैं आपकी शरण में हूं। और मैं जानना चाहते हूं कि प्रकृति का क्या स्वरूप है और पुरुष का क्या स्वरूप है अर्थात जड़ पदार्थ का क्या स्वभाव है और जीव का और भगवान का क्या स्वभाव है यह मैं जानना चाहती हूं प्रकृति है पुरुषस्य पुरुषस्य पुरुषार्थ होता है भोक्ता स्वामी तो इस संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो स्त्री हो चाहे जेंस हो ये सभी वास्तव में प्रकृति हैं कोई पुरुष नहीं है प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति पुरुष का देह है शरीर है लेकिन वास्तव में जीव जो है सब प्रकृति का अंश है प्रकृति है तो प्रकृति का स्वभाव होना चाहिए पुरुष को संतुष्ट करना क्योंकि पुरुष ही भोक्ता है भगवान वास्तव में भोक्ता है भोक्तारम जगत् तपसा और बाकी हम सब लोग देवता या मनुष्य कोई हो स्त्री चाहे पुरुष हो ये सब प्रकृति हैं भगवान ने गीता में इस बात को कहा है ये सब मेरी प्रकृति हैं जीव को उन्होंने कहा है कि मेरी परा प्रकृति है और जड़ जगत को भूमि रूपन लो वायु खमनो बुद्धि रहो तो इसको कहे अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति अच्छा है परा प्रकृति जीव स्वरूप ये दोनों का निर्माण भगवान ने किया है कि ये दोनों मिलकर प्रभु से प्रेम करें सेवा करें वास्तविक भोक्ता है भगवान लेकिन इस जगत में देखा जाता है कि चाहे स्त्री हो या मर्द हो पुरुष हो ये सब भोगता भगवान की नकल कर रहे हैं अपने को भोगता समझते हैं तो सोचते हैं कि ये संसार हमारे भोगने के लिए बनाया गया है भोगने के लिए बनाया गया है स्त्री हो चाहे पुरुष कोई स्त्री भी उसी कंपटीशन में है ये हमको ये भोगना है हमको ये भोगना है हमको ये भोगना है, ये भोगना है। उनको ये पता नहीं है कि जिसने इन वस्तुओं को बनाया है उसका भी कुछ प्लान है ना उसका कुछ प्लान है उसके प्लान योजना के अनुसार हमें चलना चाहिए यदि हमको भोगने से मना किया है तो क्यों भोगें यह तो ऐसा ज्ञान है जैसा हमने देखा है कई जगह विशेष करके बनारस सब्जी मंडी में कुछ गाय और सांड घूमते रहते हैं सब्जी मंडी में और कोई पैसा लेकर के नहीं चलते हैं और किसी असावधान दुकानदार के ढेरी में कोई ना कोई सब्जी में मुंह लगा देता है खाने लगते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि जेम ही खाने चले तब तक दुकानदार कड़ा डंडा मारता है वो खा भी नहीं सके और डंडा लग गए तो वो अज्ञानी जीव अधिकार नहीं देखते वो जानते हैं कि हमें खाने के लिए और घूमते रहते हैं कहीं न कहीं खाते हैं और ज्यादातर डंडा खाते हैं यह जीव की दशा है बैल गाय जैसा घूम रहा है और यह नहीं पता है कि किसकी चीज है कैसे खाएं बस भोग भोग इसी में पड़ा हुआ है और इस भोगने के कारण ही उसकी दुर्दशा हो रही भोगने के कारण दुर्दशा हो रही तो चूंकि जीव प्रकृति है Puriushki nukalna kare Bhaagwaan Bhagwan nukalna kare Bhaagwaan bhogta Hõm saab lõgun ke sevak Unke suh suvidhah Me aapne jeevan ko laga Aapne Kis prakar se Hõm bhogta is sarir ke bheetar Sarir sare Ang bhogta nõi Bhogta kone Injvair kone पेट है ना जठेंद्रयो यथातरर मूल निषेचने न त्रिप्यं तितत्स्कंद भूजोपशाखा प्राणोपहारा च जठेंद्रियाणां तथाैव सर्वार्हणमच्छतेज शरीर के सारे अंग काम करते हैं हाथ काम करता है पैर काम करता है आंख काम करती है नाक काम करता है या आ, आ, आ, आ, आ, आ, कान काम करता है लेकिन खाता कौन है खाता है वह जो कोई काम नहीं करता बा ठा रहता है वह इखाता है देखेंना तो प्राणों पहाराच जथेंद्र आना त थईव जब प्राण को पेट को भोजन दिया जाता है तो वह भोजन सब जगह पहुन जाता है काम करने का अधिकार सब है कर्मणेवा धिकार असते मा फले सु कदा चूंमाैनली कोई व्यक्ति कर रहा है तो ड्राइविंग करने में उसका पैर लगा हुआ है हाथ लगा हुआ है स्टीयरिंग पकड़ने में और कान पीछे का भीषण सुनने में लगा है आंखें आगे का रास्ता देख रही लगा हुआ है लेकिन जब होटल में जाएगा खाने तो क्या हाथ कहेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है और इसलिए दो चार रोटी हम पर बांधो कान शब्द सुना है पीछे का तो कान क्या कहेगा कि हमने भी बहुत मेहनत किया इसलिए हमारे भीतर भी एक अद गुलाब जामुन रसगुल्ला डालो नहीं तुम भूकता हो ही नहीं और पैर कहे कि हम पर कुछ भात रोटी बांधो किसी अंग को नहीं दिया जाएगा प्राणोपहारच जथेंद्रयाना पेट को उपहार देने पर सभी इंद्रियों में शक्ति देता है पैर को भी देगा हाथ को भी देगा आंख को भी देगा है ना तो भोक्ता है पेट और जैसे वृक्ष के मूल में जल दिया जाता है तो जल सभी शाखा प्रशाखा फूल फल में पहुंच जाता तो भोक्ता है भगवान जब कोई व्यक्ति भगवान को कुछ अर्पण करता है भगवान की सेवा करता है तो उससे सारे जगत की सेवा हो जाती है वो द्वस वो फल सब जगह पहुंच जाता है भगवान का ऐसा स्वभाव है Lekin Bhagwan bhaagvane ko nahin diya, ko arpit nahin to õusko bhi nahin milega, joh khaana chahata. Jaise mei udhaan diya, ki jäki pete ko arn na diya jai, haat mehnat kiya to hat mehi bhat rakunga, ya roati rakhunga, baanj karke rakhunga, to kusidin mei saad jaheega, kha keek अगर हाथ को भी चाहिए कि हमारे भीतर रस आवे तो यही उपाय है कि पेट में डालो वहां से इनडायरेक्ट में आएगा हाथ में रस आएगा शक्ति आएगी तो ये भगवान का स्वरूप है इसलिए प्रकृति और पुरुष पर प्रश्न किया जा रहा है प्रकृति क्या है पुरुष क्या है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि हम लोग अपने स्वभाव को नहीं समझेंगे कि हम प्रकृति हैं हम भगवान के सेवक हैं हम भगवान के दास हैं दासी हैं भगवान को ही प्रसन्न करें इसके बाद सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा आजकल के लोग बहुत अज्ञानी कि भगवान की पूजा नहीं करते हैं भगवान को भोग नहीं लगाते हैं हैं यह जनता की सेवा करो यह उसकी सेवा नहीं सकते हैं आप पहले कोई भी भोजन भगवान को प्रसाद लगा कर, भोग लगा कर, के तब तब वो सबको मिलेगा अच्छी तरह से सबका पाप ताप दूर करेगा दीर्घ जीवन प्रदान करेगा स्वस्थ प्रदान करेगा लेकिन भगवान को विसार करके और स्वयं भोगे व्यक्ति या दूसरों को भोगने की सुविधा दे दोनों को भोग नहीं मिलेगा दोनों सुखी नहीं होंगे और इस संसार में दुख का यही सबसे बड़ा कारण है जिस पुरुष ने जिस भगवान ने सब कुछ दिया है उनको विसार करके भुला करके लोग जीना चाहते हैं खाते समय भी याद नहीं करते किसी पशु को यदि भोजन डाला जाए तो पशु विचार नहीं करता है कौन दिया है क्या दिया है कैसे खाना बस खाना जानता है ऐसे ही ये मूर्ख मनुष्य केवल बस खाना जानते हैं कहीं होटल में या घर में बस आया सीधे बैल की तरह खाने लगे अरे पहले भोजन मिले तो उसको भगवान को अर्पण करना प्रणाम करना भगवान का नाम लेकर के खाना चाहिए जो अच्छे लोग होते हैं वास्तव में भोजन सामने आने पर भोजन को प्रणाम करते हैं भगवान ने दिया इसलिए भगवान, भगवान को पहले देद अर्पित करें ध्यान रखना चाहिए शुद्ध सात्विक आहार के लिए यह बात कही जा रही है भगवान को पहले अर्पण करें श्रील प्रभुपाद जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने वाला है Uusko bhi chaheja ka pahalai bhaagvani ki yad kare, kui he bhaagvani aapki kripa se meil raha. Kumse kum yad to kare, jadib bhaagvani nö bana pani, to sarab bana isakta. nähin saakta. Fall full oog diie hai, ja sarab jis-čin se bantahal, to sab bhaagvani hii diie. Bhaagvani ki kripa se jab meil to pite samayi yad karna chaheja bhaagvani. हे भगवान आप दे रहे हैं नहीं दिए होते तो हमको ही मिलता नहीं और हम लोग जो पानी पीते हैं भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन तया जल में जो तृप्त करने की शक्ति हो मैं हूं तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं वास्तव में भगवान की कृपा से पी रहे हैं वही पानी बनाए हैं अगर वे पानी ना दें तो हम मर जाएंगे कोई कहे कि भगवान क्या पानी दिए हम तो धरती से पानी निकालते हैं तो धरती में किसका पानी है Kes parivar parivarne brahe, kes on sarkarne brahe, kes on hartime panid. Bhartime ja panid on vibhagwan kahe, samudrike ja panid on vibhagwan kahe. Ja barsahoti on vibhagwan kahe, samudrike pani ja panid, kui vasu banaakarke või sabzega, mita banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke või banaakarke नहीं तो जब जरूरत पड़ती है तो वर्षा कर लेता है जब जरूरत नहीं पड़ती है तो व्यर्थ क्यों वर्षा होने देता कोई अपने हाथ में नहीं है अवस्था में भगवान का बनाया हुआ है यह है ज्ञान देखना किसी वस्तु को भगवान से जोड़ करके युक्त करके भगवान दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं अग्नि भगवान दी आकाश भगवान दिए हैं वायु का बहना चलना सब भगवान दिए सिंपल है कृष्ण को समझना वास्तव में भक्ति योग बहुत सरल है एक गिलास पानी पीते समय भी व्यक्ति भक्त कृष्ण कांसस हो सकता है अगर इतनी बात याद करे कि भगवान ने जल दिया है मुझे तृप्त करने के लिए इतनी याद बात करके और पानी पीता है तो पानी पीना भक्ति हो जाएगी अल्प भोजन कर रहा है व्यक्ति भोजन से पहले अगर वो प्रणाम करे भगवान को अन्न को प्रणाम करे तो यह एक खाना भी भक्ति हो जाएगी तो बहुत सरल है तो मातादेव हुती जो प्रकृति और पुरुष के विषय में प्रश्न कर रही है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भगवान ने गीता में भी प्रकृति और पुरुष का खूब अच्छा वर्णन किया और कपिल देव जी के द्वारा जितने विषयों का वर्णन किया गया है वास्तव में प्रकृति और पुरुष ही उसमें प्रधान है पुरुष का अर्थ है भगवान और प्रकृति का अर्थ है भगवान की बहिरंगा प्रकृति या तटस्थ प्रकृति हम सब प्रकृति हैं हम भोक्ता हो ही नहीं सकते हैं जैसे पैर हाथ नाक कानें भुकता हो ही नहीं सकते भुकता है पेट यह सारा जगत भगवान के लिए बनाया गया है भगवान की वस्तु है वो स्वामी है तो किसी वस्तु के उपयोग के पहले सोच लेना चाहिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए भगवान को अर्पित करना चाहिए रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने कहा है चित्रकूट में भगवान राम ने पूछा कि मैं कहां रहूं तो वाल्मीकि जी कहते हैं 14 स्थान बताएं पहले तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप कहां नहीं रहते हैं जहां मैं रहने के लिए बताऊंगा आपको आप तो सब जगह रहते हैं तो भगवान ने हंस करके कहा वैसे तो मैं सब जगह रहता हूं लेकिन अभी समय इस लीला के अनुसार कोई स्थान बताइए हमें पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहना है तब उन्होंने बताया चित्रकूट लेकिन उसके पहले बताते हैं अब कहां-कहां रहिए तो एक स्थान बताते हैं तुम ही निवेदित भोजन कर रहे प्रभु प्रसाद पट भूषण भर रहे पूजहिं तुमहि सहित परिवार और और क्या कहते हैं। तो जो आपको भोग लगाते हैं भोजन अर्पित करते हैं और घर में यदि नया वस्त्र आया है अलंकार आया है तो आपको अर्पित करके पहनते हैं उनके पास रहिए आप भगवान से कहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खाता है तो भगवान वहां रहते हैं और जहां भगवान रहते हैं वहीं पर श्री है विजय है धर्म है नीति है सब जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मन जहाँ भगवान है वहीं पर सुख है सौभाग्य है नीति है विजय है इसंजय जी कह रहे तो भगवान को अपने पास बसाने का उपाय है कि भगवान को अर्पित करके भोजन किया जाए और कोई भी अलंकार वस्त्र आदि भगवान को पहले धारण करा लेना चाहिए एक व्यक्ति पूछा हमसे कि आप कहते हैं कि भगवान को वस्त्र अर्पण करना चाहिए और मान लीजिए मैं अगर फूल पैंट खरीद करके लाऊंगा तो वो कैसे अर्पित करूं तो भगवान कृष्ण तो पहनेंगे नहीं फूल पैंट तो धोती पहनते हैं मैं कह रहा नहीं ना प्रसाद बनाकर तुम्हारे पास लौटा देंगे ठीक है दिखा तो दो हो सकता है िह गवान पह ले तो बहुत भगवान के ऐसे रूप है जो पहन सकते हैं <laughs> <laughs> कोई जरूरी नहीं है कि अब हमारे माप का बस रहे है तो भगवान उसको धारण कर ले वस्त प्रसाद बना देते हैं वह देखते हैं कि यह हम अर्पित किया है भगवान इतने में खुश हो जाते थीक है ठीक है ठीक कोई बात किसी बच्चे को अगर कोई पिता लाता है कुछ पहनने के लिए बच्चा एक बार कह दे कि पिताजी आप पहन्नी है जो कि बहुत छोटे साइज का है पैंट है कुर्ता लेकिन बच्चा अगर कह दे कि पिताजी आप पहन्नी है तो पिता ये बात सुनकर के खुश हो जाएगा कि बच्चा हमसे प्रेम करता है हमको मानता नहीं बच्चे लौटा देगा कोई लाया है तो पिता खाएगा नहीं लेकिन बच्चे के इस एटीट्यूड से इस प्रवृत्ति से खुश हो जाएगा बहुत प्रसन्न होगा भगवान यही देखना चाहते हैं भगवान भूखे नहीं हैं भूखे हम लोग हैं कंगाल हम लोग हैं लेकिन वो देखना चाहते हैं कि ये बेईमान मेरे तरफ दृष्टि कर रहा है कि नहीं क्यों यही देखना चाहते सामान्य जे भगवान भोजन दी और भगवान पर देखा भी नहीं कुछ नहीं बस सीधे हजम करना चालू किया खाना चालू किया तो गधा कैसे सुखी हो सकता है कुछ भी विचार नहीं कर रहा है कौन अन्न दिया कौन पानी दिया इसी के लिए प्रकृति और पुरुष के विवेक की होती व्यक्ति ठीक ठीक अपने स्वभाव को समझ जाए और भगवान के स्वभाव को और दोनों के संबंध को तो सब कुछ कृष्ण करेगा Arkristlikke bhaktika reega. Isilija Prasme, bohat प्रश्न बहुत Iska है adhik बहुत अधिक Prakritiika हुआ है प्रकृति का और पुरुष का et te कहती है कि मैं प्रकृति और पुरुष के te को जानना चाहती kutike, और इसके लिए et te kutike, et te kutike, et te kutike, et te kutike, et te kutike, et te kutike, et te kutike, et te kutike, et te है लिए इस प्रसंग में माता दे होती के प्रश्न की बहुत की मात तो आज तो माता दे होती ने प्रश्न किया कल से भगवान कपिल देव का उत्तर प्रारम किया जाएगा। भगवान बहुत सुंदर प्रर्वाचन किया और कई में हरे